संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पंख की एक, एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रसिद्ध है ऐतिहासिक पात्र नेपोलियन की कहानी नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान निडर और साहसी शासक थे जिनके जीवन में असम्भव नाम का कोई शब्द नहीं था इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान और अजय सेनापतियों में से गिना जाता है वह इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक माने जाते थे नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करते थे एक बार उन्होंने आल पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़े सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया पास में ही एक बुजुर्ग, बुजुर्ग औरत खड़ी थी खड़ी उसने, उसने जैसे, जैसे ही यह सुना वो, वो उसके, उसके पास, पास आकर, आकर बोली कि क्यों मरना चाहते, चाहते हो यहाँ जितने भी, भी लोग आए हैं, हैं, हैं। वे मुँह की खाकर यहीं रह गए अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ उस औरत की बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से झीरो का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और फिर बोला आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया है और मुझे प्रेरित किया है लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जय कार करना उस औरत ने नेपोलियन ने की बात सुनकर कहा तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए जो करने या मरने और मुसीबतों का सामना करने का इरादा रखते हैं, वह लोग जीवन में कभी नहीं हारते हैं मुसीबतें ही हमें आदर्श बनाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिए जिंदगी में मुसीबतें चाय के कप में जमी हुई मलाई की तरह है और कामयाब वे लोग होते हैं, जिन्हें फूंक मार के मलाई को किनारे करके चाय पीना आता है अभी आप सुन रहे थे नेपोलियन से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग वाचक स्वर भारतीय परिमल